सरदार ने फिर अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा तुझे पता था कि डैडी जी की यादाश्त कमजोर है तो फिर तूने उस टाइम पुलिस को बताया क्यों नहीं ये मर्डर था कोई मजाक नहीं था समझी तू अरे आपको डेडी जी का गुस्सा पता नहीं है छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लगते थे और उस टाइम तो आप भी नहीं थे डैडी जी से लड़ाई करके पता नहीं कहा गए हुए थे मैं अकेले क्या बोलती फिर भी तुझे पुलिस को चुपके से बता तो देना था मर्डर की बात थी सरदार ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा गलती की वजह से आज फिर से पुलिस हमें परेशान करने के लिए आ गई है अरे जब से मेरे भाई को पुलिस ने जेल में डाला था तब से तो मुझे पुलिस पुलिस फोबिया हो गया था। पुलिस को देखकर ही मुझे बहुत डर लगता है सरदार की वाइफ ने जवाब दिया पुलिस फोबिया ये भी कोई बीमारी होती है क्या विक्रांत मनी मन सोचने लगा आज तक उसने ऐसा कोई शब्द नहीं सुना था ये सुनकर विक्रांत को थोड़ी शर्म भी आ गई तू मत कर मेरे से सरदार ने अपनी शर्ट की बाहें मोड़ते हुए कहा वो अपनी वाइफ को डराने की कोशिश कर रहा था विक्रांत ने उसे शांत करवाते हुए कहा अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़ो, छोड़ो, तुम ये बताओ कि ये आदमी उस रात जब बीच में यहाँ से उठकर गया था तो फिर वो कितनी देर के लिए गया था विक्रांत ने सरदार जी की वाइफ को विजय की फोटो दिखाते हुए सवाल किया ज्यादा से ज्यादा छह या सात मिनट मतलब दस मिनट से ज्यादा देर नहीं वो बहुत जल्दी वापस आ गया था सरदार की पत्नी ने जवाब दिया फिर विक्रांत ने रवि ठाकुर की फोटो दिखाते हुए कहा अच्छा इसके साथ जो दूसरा आदमी था वो यही था क्या ध्यान से देखो हाँ हाँ यही था यही था मुझे अच्छे से याद है सरदार की वाइफ ने फोटो को एक नजर देखते ही कहा तू तो कह रही थी कि उस दिन तू बहुत गुस्से में थी लेकिन फिर भी ये बात तुझे बड़े अच्छे से याद है मर्दों को बहुत जल्दी याद कर लेती है तू सरदार ने बीच में ही बोलते हुए कहा सरदार जी चुप रहो थोड़ा विक्रांति जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर तुरंत ही सरदार जी डर शांत हो गए फिर विक्रांत ने सरदार जी की पत्नी की तरफ देखते हुए कहा अच्छा आप ये बताइए जब ये दोनों वापस आए थे तब क्या फिर कहीं बीच में नहीं गए थे थोड़ी देर के लिए भी हाँ हाँ गए थे ना, उस औरत ने तुरंत ही बताया उस टाइम हमारा टॉयलेट वहाँ बाहर टीन शेड में हुआ करता था ये दोनों वहाँ टॉयलेट करने के लिए गए थे उससे हाँ, तो उम्मीद भी यही थी मुझे दूसरे मर्दों के टॉयलेट पर नजर रखती है कमी सरदार जी से रहा नहीं गया और फिर से वो बीच में बोल पड़े अचानक से सरदार जी के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। बाहर बाहर निकल यहाँ से चल विक्रांत ने गुस्से से सरदार को तरेरते हुए कहा मारे सरदार जी के माथे पर पसीना आ चुका था वो अपने गालों को सहलाते हुए यहाँ से बाहर निकल गया उधर विक्रांत का ये रूप देखकर तो खुद सरदार जी की पत्नी और सोहेल भी डर गये इतनी देर से कह रहा हूँ शांत रहे शांत रहे तुझे समझ नहीं आ रहा फिर विक्रांत ने सरदार की वाइफ की तरफ देखते हुए पूछा अच्छा आप श्योर हो कि यहाँ सिर्फ दो लोग ही पी रहे थे उसके साथ कोई और नहीं था और हाँ उन्होंने सच में ड्रिंक किया भी था या सिर्फ पीने का नाटक कर रहे थे नहीं सर उन दोनों के अलावा उनके साथ कोई और तो मुझे नहीं दिखा था अब बाहर कोई रहा हो तो मुझे पता नहीं और रही बात पीने की तो उसके लिए मैं श्योर हूँ की उन दोनों ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी मैं उनकी नजर देख बता सकती हूँ कि किसने ड्रिंक किया है और किसने नहीं उन दोनों ने ड्रिंक किया हुआ था अच्छा विक्रांत थोड़ी देर तक सोच में पड़ गया फिर उसने कुछ देर तक सोचने के बाद आगे अच्छा, यहाँ बाढ़ से सीधा दिखाई पड़ता है फिर विक्रांत ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा जब यहाँ पुलिस की गाड़ी गई थी तो उन दोनों का रिएक्शन देखा था तुमने कुछ याद है वो दोनों कुछ घबराए हुए लग रहे थे क्या अब इतना तो याद नहीं है और दूसरी बात पुलिस अपार्टमेंट के दूसरे गेट से आई थी और साहब रेस्टोरेंट में उस टाइम बहुत भीड़ थी तो मुझे उतना याद भी नहीं है मैं अंदर किचन में बिजी थी हमें तो मर्डर केस के बारे में पता भी नहीं था हम लोग जब रेस्टोरेंट बंद करके वापस जा रहे थे तब रास्ते में पता चला मुझे की मर्डर हुआ है तो पहले तो मुझे ये सब ध्यान कहाँ से रहा होगा फिर विक्रांत ने कुछ देर तक सोचते हुए कहा एक बात ये बताओ जब उन दोनों ने ड्रिंक कर लिया था तो उनका बिहेवियर कैसा था मतलब वो कुछ अलग तरीके से पेश आ रहे थे या फिर नॉर्मल थे नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल सर कुछ भी अलग बिहेव नहीं कर रहे थे सरदार की वाइफ ने जवाब दिया नशे में होने के बाद भी वो अच्छे से पेश आ रहे थे जरा सी भी बदतमीज नहीं बाकी के लोग तो यहाँ पीने के बाद बखेड़ा खड़ा कर देते है उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है लेकिन उन दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था विक्रांत इन सभी कड़ियों को मिलाकर सोचने लगा इस वक्त उसके दिमाग में कई तरह की कहानियां चल रही थी उसे जहां तक समझ आ रहा था इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था भले ही विजय सेंगर टीना के मर्डर के समय यहाँ रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर गया हुआ था लेकिन फिर भी एक चाकू छुपाने वाली बात क्लियर नहीं हो पा रही थी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाकू रोहन नेगी के घर कैसे पहुंचा अगर विजय और रवि ने मिलकर टीना का खून किया था तो फिर उन दोनों ने चाकू को रोहन के घर जाकर छुपाया कैसे इतने कम समय में उसने ये सब कैसे किया कैसे पॉसिबल है ये और फिर ये मर्डर करने के बाद आधी रात तक वहां बैठकर पीते क्यों रहे थे मर्डर करने के बाद इन्हें वहां बैठे रहने की क्या जरूरत थी उस वक्त उन दोनों की उम्र महज बीस साल ही थी ये काफी यंग थे तो ये लोग बिना नर्वस हुए कैसे रह सकते थे यहां तक के अगर ये बार में आधी रात तक बैठ पीते रहे थे फिर भी उनके चेहरे पर कुछ न कुछ घबराहट का या फिर नर्वस होने का भाव जरूर होना चाहिए था लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि विजय का इस मर्डर केस से कोई लेना देना ही नहीं है उनका कोई कनेक्शन ही ना हो हो सकता है कि ये सब कहानी रोहन की मां मीनाक्षी की बनाई हुई हो हो सकता है कि वो पुलिस को बहकाने की कोशिश कर रही हो और हम लोग गलत दिशा में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो लेकिन फिर ये विजय थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट छोड़कर गया गया क्यों था और ये कहां गया था उतनी देर तक ये क्या कर रहा था उसका हिसाब तो मिलना चाहिए ना एक मिनट अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया उसे याद आया कि जब विजय पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए आया था तब उसने कहा था कि टीना के मर्डर वाली रात वो वापस टीना के फ्लैट गया था और वहां पर उसकी टीना के साथ कुछ बहस हुई थी और फिर गुस्से में आकर उसने टीना का मर्डर कर दिया था कहीं विजय ये सब सच तो नहीं बोल रहा था विक्रांत कुछ देर तक बड़ी गंभीरता से इस बारे में सोचता रहा और फिर इसके बाद उसके मन में कुछ आया विक्रांत ने कुछ सोचते हुए गाड़ी की स्टेयरिंग घुमाई और तकरीबन 10 मिनट के भीतर ही विजय के आलीशान फ्लैट की बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया वहां पहुंचने से पहले रास्ते में ही विक्रांत ने विजय को फोन करके बाहर आने के लिए कह दिया था जब विक्रांत वहां गाड़ी लेकर पहुंचा तो विजय पहले ही वहां मौजूद था विक्रांत ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए विजय को अंदर आने के लिए कहा जैसे ही विजय अंदर पहुंचा तो उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा क्या हुआ सर कुछ बात आपने विजय की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया मानो को कुछ सुन ही नहीं रहा हेलो सर क्या हुआ बहुत सीरियस लग रहे है कुछ बात है क्या विजय ने हल्का सीरियस होते हुए दोबारा से विक्रांत से सवाल किया अब तक विजय के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी उसके चेहरे पर ना जाने किस चीज का खौफ साफ दिखाई दे रहा था लेकिन अब भी विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया वो अभी भी लगातार बाहर की ही तरफ देख रहा था विक्रांत मानव विजय की कोई बात सुन ही नहीं रहा है वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था दरअसल ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे विक्रांत आजमाने की कोशिश कर रहा था इस ट्रिक के अनुसार आप जितनी देर तक शांत रहकर सामने वाले को सस्पेंस में डालते जाएंगे वो और ज्यादा नर्वस होता जाता है और उसके मन में जो कुछ भी होता है वो कह देता है विक्रांत कुछ देर तक यूं ही गाड़ी में बिल्कुल सीरियस होकर बैठा रहा और फिर उसने विजय की आंखों में देखते हुए कहा विजय मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं सच सर, अरे सर मैंने आपको पहले भी सच ही बताया था आप लोग यकीन कीजिए मेरा मैंने कोई मर्डर नहीं किया था सच कह रहा हूं मैं विजय ने बिल्कुल घबराते हुए कहा उसके चेहरे का रंग अब तक उड़ चुका था देखो विजय तुम्हारे पास दो रास्ते हैं एक या तो तुम मुझे सब कुछ सही सही बता दो या फिर पुलिस स्टेशन चलकर सब सबको सही सही बताओगे अब देख लो क्या पसंद है तुम्हें मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन पुलिस स्टेशन में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा अरे सर आप यकीन क्यों नहीं कर रहे मैं सही बोल रहा हूँ कोई झूठ नहीं बोला मैंने विजय ने फिर से जवाब दिया मैंने टीना का मर्डर नहीं किया है अच्छा चलो कोई बात नहीं बाहर निकलो गाड़ी से बाहर उतरो विक्रांत ने विजय से कहा क्या मतलब विजय को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन वो गाड़ी से उतरकर बाहर खड़ा हो गया उसने गाड़ी से उतरते ही कहा सर देखिए, मैंने ये बात एक्सेप्ट की है कि मैं उस रात टीना के घर गया था और उसके साथ मेरा झगड़ा भी हुआ था लेकिन मैंने टीना का मर्डर नहीं किया प्लीज आप मेरी पूरी बात तो सुनिए